शिवपुराण रुद्र सहिता शिव जी ने कहा दानवश्रेष्ठ मैं मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ अतः तू वर मांग ले इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा सनत कुमार जी कहते हैं मुने शंभु के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मैंने अंजलि बांधकर विनम्र हो उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा मैं बोला देवाशदेव महादेव यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए परमेश्वर मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं दिनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अन्यान्य दुष्ट प्राणियों की मैं उपेक्षा करता रहूं महेश्वर कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय न ना हो नाथ निरंतर आपके शुभ भजन में तंडील रहकर निर्भय बना रहूँ संत कुमार जी कहते हैं व्यास जी शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्त भक्तवत्सल हैं मैंने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की तब वे प्रसन्न होकर मैं से बोले महेश्वर ने कहा दानव सत्तम तू मेरा भक्त है तुझ में कोई भी विकार नहीं है अतः तू धन्य है अब मैं तेरा जो कुछ भी अभिष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वितल लोक को चला जा वस्वर्ग से भी रमणीय है तू वहाँ प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर मेरी आज्ञा से कभी भी तुझ में तुझमें भाव का प्राकट्य नहीं होगा सनत कुमार जी कहते हैं बुने मैंने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा अन्य देवों को भी प्रणाम करके वह वितल लोक को चला गया तदनंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर्ध्यान हो गए जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतरहित हो गए तब वह धनुष माण रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु तथा अनान्य देव मुनि गंधर्व किन्नर नाग सर्प अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंदपूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई महर्षि इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है सारा का सारा तुम्हें सुना दिया